क्या? अब ये क्या बवाल है इमरजेंसी बॉल अब क्या मुझे अदृश्य शक्ति क्रिकेट खेलने के लिए भेजने वाली है हे भगवान पता नहीं किस चक्कर में फंस गया मैं इससे अच्छा तो मैं नॉर्मल ही ठीक था मुझे किसी शक्ति की जरूरत ही नहीं है साला टॉप ग्रेड डिवाइस में मुझे ये बॉल दिया है अब इसका क्या करूं मैं क्या फायदा होगा इससे मुझे मुझे तो सला क्रिकेट खेलना भी नहीं आता पहले जब विक्रांत ने टॉप ग्रेड डिवाइस के बारे में सुना तो उसे लगा कि अदृश्य शक्ति की तरफ से उसे कोई खास अटैकिंग डिवाइस दिया गया है या फिर उसने खुद के लिए किसी खास सेफ्टी डिवाइस की उम्मीद की थी लेकिन अदृश्य शक्ति ने उसे अचानक से ये अजीबोगरीब चीज देकर हैरत में डाल दिया था और इससे भी ज्यादा हैरत वाली बात ये थी की ये डिवाइस सिर्फ एक मिनट तक के लिए ही एक्टिवेट रह सकती है अब तो विक्रांत का माथा ही ठनक गया लेकिन भले ही उसे इस वक्त इस नए टूल पर काफी गुस्सा आ रहा था लेकिन विक्रांत अदृश्य शक्ति के सिस्टम को समझता था उसे आभास था कि अगर अदृश्य शक्ति ने उसे इतने अच्छे सक्सेस रेट के बदले में डिवाइस दिया है तो फिर निश्चित रूप से इसका इस शुरू किया शुरू शुरू में ही थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद विक्रांत को इतना समझ आ गया था की इस टूल का इस्तेमाल इसे इमरजेंसी के समय में करना है हालांकि उसे ये नहीं पता लगा की इमरजेंसी सिचुएशन में ये टूल कैसे काम करेगा और ना ही ये पता लगा कि इमरजेंसी सिचुएशन में ये एक्टिवेट कैसे होगा। ऐसे भी हो सकता है कि जब विक्रांत किसी खतरे में पड़ेगा तब ये टूल अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा विक्रांत को पहले तो इस टूल का काम समझ में नहीं आ रहा था उसे तब इस पर काफी गुस्सा भी आ रहा था लेकिन थोड़ी देर तक इसके बारे में सोचने समझने के बाद उसे इस टूल का असली काम समझ में आया पहले भी विक्रांत को इस तरह का एक टूल मिल चुका था जिसका नाम इमरजेंसी अलार्म था उस टूल की मदद से विक्रांत को अपने सामने आने वाले किसी भी खतरे के बारे में पहले से ही पता चल जाता था अगर विक्रांत किसी खतरे वाली जगह पर जाता है या फिर कोई उसके ऊपर हमला करने वाला होता है तो उस इमरजेंसी अलार्म की मदद से उसे पहले ही आगे आने वाले खतरे के बारे में पता चल जाता है और फिर आगे खुद को बचाने का काम विक्रांत को खुद ही करना पड़ता था लेकिन अब जो ये इमरजेंसी बॉल है इसकी मदद से उसे ऐसी सिचुएशन में लड़ने में हेल्प मिलेगी जैसे अगर विक्रांत के ऊपर कोई अटैक होता है या फिर वो कहीं ऐसी जगह पर फंस जाता है जहां उसकी जान को खतरा है कहीं बम ब्लास्ट हो जाता है या उसके ऊपर कोई गोली चला देता है तो फिर ऐसी सिचुएशन में इस इमरजेंसी बॉल की मदद से उसे खुद को बचाने में मदद मिलती है इस खास टूल के एक्टिवेट होने के बाद विक्रांत को ऐसी सिचुएशन में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है उसे खुद ब खुद अदृश्य शक्ति द्वारा बचा लिया जाएगा कहने का अर्थ यह है कि इमरजेंसी बॉल टूल एक तरह से विक्रांत के लिए लाइफ सेविंग टूल था वह गजब अब जाकर विक्रांत का दिमाग थोड़ा ठंडा हुआ अब उसे एहसास हुआ की उसने अदृश्य शक्ति के सिस्टम को गलत समझ लिया था उसे इसने हल्के में ले लिया था लेकिन वाकई में अदृश्य शक्ति का सिस्टम काफी स्ट्रोंग था वो हमेशा विक्रांत की मदद ही करती है विक्रांत को कब और कौन से टूल की जरूरत है ये अदृश्य शक्ति अच्छे से समझती है और उसे इसी के अनुसार मन मन शक्ति के सिस्टम का शुक्रिया अदा किया विक्रांत को नया कोडवर्ड भी मिल चुका था क्यूँकी अब तक विक्रांत को नैना के बारे में खबर मिल चुकी थी ऐसे में उसे कोडवर्ड में पानी शब्द के मिलने का बेसब्री से इंतजार था क्योंकि पानी कोडवर्ड का अर्थ लड़की से था ऐसे में विक्रांत को उम्मीद थी कि किसी तरह से उसे पानी शब्द कोडवर्ड में मिल जाए तो फिर नैना की खबर मिलने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाएगी विक्रांत को आज भी अच्छे से याद है कि जिस रात उसे नैना छोड़कर गई थी उस दिन उसे कोडवर्ड में पृथ्वी शब्द मिला था और उस कोडवर्ड के मिलने के बाद विक्रांत की जिंदगी में भूचाल आ गया था ऐसे में आज जब उसे इतने दिनों के बाद नैना के बारे में कोई खबर मिली है तो उसके मन में एक डर भी लगा हुआ है कि कहीं उसे फिर से पृथ्वी कोडवड़ ना मिल जाए और अगर पृथ्वी कोडवड़ मिलता भी है तो उसके साथ ही पानी शब्द भी मिल जाए खैर विक्रांत के ऊपर अदृश्य शक्ति इस वक्त बहुत मेहरबान चल रही थी उसे अदृश्य शक्ति की तरफ से पानी शब्द कोडवर्ड के तौर पर दे दिया गया था विक्रांत बहुत खुश था अब उसके मन में नैना से मिलने की और ज्यादा उम्मीद जग चुकी थी आज न जाने कितने दिनों के बाद विक्रांत बहुत खुश नजर आ रहा था नैना से मिलने की आस उसके होठों पर मुस्कान के रूप में बार बार उभर कर आ रही थी वो नैना के बारे में सोच सोच कर इतना ज्यादा खुश था कि खाना भी नहीं खा पा रहा था उसे किसी चीज की सुध नहीं थी अब वो जल्द से जल्द सुबह होने का इंतजार कर रहा था ताकि जल्द से जल्द वो नैना की तलाश में निकल सके विक्रांत पूरी रात करवट बदलता रहा बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई और जब नींद आई तो नींद में भी उसे नैना का चेहरा दिखाई दिया सुबह होते ही विक्रांत फटाफट फड़ उठकर तैयार हुआ उसने अपना सामान पैक किया और होटल से आउट करके बाहर आ गया पहले वो होटल से सीधे लखनऊ हेड ऑफिस के लिए गया वहां पर वो अपने कमांडिंग ऑफिसर अनूप से मिलने के लिए गया ताकि वो छुट्टी के लिए अप्लाई कर सके लेकिन लखनऊ हेडक्वार्टर ऑफिस पहुंचने के बाद पता चला कि अनूप खुद मुंबई के लिए निकल चुके है वो पिछली रात की ही फ्लाइट पकड़कर यहाँ से जा चुके थे मिस्टर अनूप विक्रांत के सिर्फ कमांडिंग ऑफिसर थे वो सेंट्रल के के के के पहुंचाने का काम करते थे और विक्रांत की एक्टिविटी की खबर वो हेडक्वार्टर को देते थे ऐसे में स्पेशल टीम लीडर के तौर पर विक्रांत को हेडक्वार्टर से जो कुछ भी कहना होता था या जिस भी चीज की मांग करनी होती थी वो उसे अनूप के माध्यम से ही करना होता था चूँकि विक्रांत अब स्पेशल टीम का टीम लीडर है ऐसे में वो बिना सीनियर को इन्फॉर्म किए और बिना अपने काम को किसी दूसरे ऑफिसर को हैंडओवर किए वो छुट्टी पर नहीं जा सकता था ऐसे में चूंकि इस वक्त उसके कमांडिंग ऑफिसर यहाँ मौजूद नहीं थे इस वजह से विक्रांत सीधे ही डिवीजन चीफ मैडम के पास अपनी अर्जी लेकर पहुंच गया विक्रांत के लिए अब चीजें काफी बदल चुकी थी वैसे नॉर्मली स्पेशल टीम के टीम लीडर को इतनी जल्दी और तुरंत अप्लाई करने पर छुट्टी नहीं दी जाती है इस तरह तुरंत छुट्टी के लिए अप्लाई करके छुट्टी मांगने की कंडीशन पर विशेष इमरजेंसी कोई मामूलीस टीम टीम फीमेल सीरियल मर्डर केस को सोल्व किया था तब से तो पूरे डिपार्टमेंट में विक्रांत के नाम का डंका बजने लगा था हेडक्वार्टर से लेकर छोटे ऑफिसर तक सभी अब विक्रांत को बिल्कुल अलग नजरिए से देखने लग गए थे हैंडलेस फीमेल सीरियल मर्डर केस कोई मामूली केस नहीं था और यह केस पिछले कई सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ था ऐसे में इस केस को सॉल्व करके विक्रांत ने पूरे डिपार्टमेंट में अपनी एक खास पहचान बना ली थी जब विक्रांत ने डिवीजन चीफ मैडम से छुट्टी के लिए बात की तो फिर उसका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया था डिवीजन चीफ मैडम से छुट्टी के लिए बात करने में उसे कोई झिझक भी नहीं हो रही थी डिवीजन चीफ मैडम तो पहले से ही विक्रांत के बारे में जानती थी और वो हमेशा विक्रांत को एक तेज तर्रार ऑफिसर के तौर पर जानती थी जब विक्रांत उनके पास बात करने के लिए पहुंचा तो उनके चेहरे पर एक खास तरह की स्माइल छा गई विक्रांत ने भी बिना कुछ बहाना बताए सीधे डिवीजन चीफ मैडम को सारी बात बता डाली उसने डिविजन चीफ मैडम से साफ साफ अपने और नैना के बारे में बता दिया और फिर ये भी कह दिया कि वो छुट्टी लेकर नैना को ढूंढने के लिए जा रहा है इसके साथ ही विक्रांत ने तो डिवीजन चीफ मैडम से अपने लिए मदद भी मांग ली थी डिवीजन चीफ को पहले तो यकी नहीं हुआ कि विक्रांत किसी लड़की को खोजने के लिए छुट्टी ले रहा है लेकिन फिर जब विक्रांत ने उन्हें इस बात पर यकीन दिलाया तो फिर उन्होंने अप्रूव कर दी विक्रांत को छुट्टी पर जाने की परमिशन देने के बाद डिविजन चीफ मैडम ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा देखो विक्रांत मुझे डिविजन चीफ के तौर पर नौकरी ज्वाइन किए हुए अभी ज्यादा दिन तो नहीं हुए है अभी मेरा उतना लिंक भी नहीं बना है लेकिन फिर भी मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी मदद करूंगी